नमस्कार मैं हूँ वर्षा उस और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते पॉइंट नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और खास हमारे युवा दोस्तों का क्यूँकी ये कार्यक्रम खास उनके लिए है तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ कमलेश मीणा जी हैं जो इग्नो से पधारे हुए हैं इग्नो में अपनी विशेष सेवाएं काफ़ी समय से दे रहे हैं तो आज हम जानेंगे कि एजुकेशन फील्ड में किस तरह से हम अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं या एजुकेशन हमें कैसे हेल्प कर सकता है वो सारी बातें हम कमलेश मीना जी से करेंगे तो आप सभी की तरफ से कमलेश मीना जी का बहुत बहुत स्वागत जी नमस्कार ओम शांति नमस्कार कमलेश मीणा जी मैं जानना चाहूँगा कि हमारी यूथ आजकल जिस तरह से करियर की बात होती है तो एक प्रश्न चिन्ह उनके सामने हमेशा लगा रहता है टेंथ हो या ट्वेल्थ हो उसके बाद वो सोचना पड़ता है कि क्या करना है तो आप बताइए कि हमारे युवाओं को कैसे अपना आ, एजुकेशन के साथ साथ अपने करियर को फ्रेम करें तो रमेश भाई आपने आ, आ, सही प्रश्न किया कि हमारे युवाओं के सामने बड़ी चुनौती है कि शिक्षा पहली बार तो शिक्षा लेने की चुनौती है उसके बाद में शिक्षा लेने के बाद में उनको अपने रोजगार प्राप्त करने की समस्या है वो एक सब ये चुनौती युवाओं के सामने नहीं मैं कहूंगा ये देश के सामने चुनौती है कि आज के हमारे युवाओं को मन मुताबिक रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है मन मुताबिक एजुकेशन लेने के बावजूद भी उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए कहीं कहीं हमको रिव्यू करने की जरूरत है हमको अपना फिर से सोचने की जरूरत है आत्मंथन करने की ज़रूरत है कि कहाँ कहीं हमसे चूकूँ है। कहीं हमने जो एजुकेशन लिया है वो ठीक लिया कि नहीं लिया है या समय आधारित एजुकेशन लिया कि नहीं लिया तो मैं समझता हूँ कि मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप समय आधारित एजुकेशन को की तरफ जाइए और आज तमाम गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो वो इसी और फोकस कर रही है कि युवाओं को समय मुताबिक एजुकेशन दिया जाए वो नहीं आज से बीस साल दस पंद्रह साल पहले होता क्या था कि हम एमएमए बी ए हमारा मकसद होता था टेन प्लस टू के बाद में कैसे ग्रेजुएशन कर लिया जाए कैसे पीजी कर लिया जाए ये कभी हम कंसेप्ट हमारे जहन में नहीं आता था कि हमको किस फील्ड में जाना चाहिए कभी हमने ये सोचा नहीं था अपने कभी युवाओं ने अपने अंतरात्मा को टटोलने की कोशिश नहीं की नहीं। कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं हम कहाँ किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ये चीज़ें हमने कभी सोची नहीं थी और उस वक्त शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी ऐसा स्पेसिफाइड फील्ड नहीं थे लेकिन आज आज बहुत सारा फेल्ड होने के बावजूद भी कमलेश मीना जी में एक सवाल करना चाहूँगा कि बहुत सारे करियर के ऑप्शंस हैं छोटे मोटे बहुत सारी नौकरियाँ हैं हायर पोस्ट पे भी हैं लेकिन फिर उस चीज़ को पाने के लिए बड़ा मशक्कत हो रहा है जैसे शहरी लोग हैं शहरे में जो युवा पढ़ते हैं या शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो गया वो अपडेट रहते हैं लेकिन जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो युवा रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो फिर भी सोचते रहते हैं कि कहाँ हम लोग जाके सेट हों आपने ये सवाल तो उठा दिया कि शहरी और ग्रामीणों के बीच में शहरी व्यक्तियों को या शहरी युवाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है लेकिन हमको सोचना पड़ेगा कि, कि वो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला युवा क्यों इन चीज़ों से वंचित रह जाता है और शहरी वाला क्यों उनको जल्दी प्राप्त कर लेता है आपके हिसाब से आपने कहा कि उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाता है हमको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि गाँव का रहने वाला व्यक्ति को कहीं कहीं जिस लेवल की एजुकेशन मिलना चाहिए था जो हायर एजुकेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाती है कारण ये नहीं कि वो लेना नहीं चाहता नहीं। वो लेना चाहता वो पढ़ना चाहता है उसके मन में इच्छा भी है लेकिन कहीं कहीं उसके नियर बाई कोई संस्था ऐसी नहीं है अच्छा जिस शहरों अच्छा। के मुकाबले गाँव में इस तरह की संस्थाएं नहीं है शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए ज़्यादा ईजी है ज़्यादा एक्सेसिबल है कि वो मन मुताबिक एज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है और वो अपने एजुकेशन लेता है संभव है जब एजुकेशन लिया तो उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा लेकिन हमारे ग्रामीण के युवाओं के सामने चुनौती है और इसी कमी को पूरा करने के लिए इरादे से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो आज से उनतीस साल पहले 19 नवंबर उन्नीस को भारतीय संसद के अधिनियम के तहत एक विशेष विजन के साथ इस देश में ओपन यूनिवर्सिटी खुली उसका मकसद कहीं था क्लियर कट यही था कि कहीं कहीं यूथ को कहीं कहीं रूरल एरिया को कैसे हायर एजुकेशन एम्पावर जब तक आपका रूलर एरिया इंपावर नहीं होगा ग्रामीण का सशक्तिकरण नहीं होगा उनको विकास की मुख्य धारा में अपने जोड़ेंगे थ्रू एजुकेशन में नहीं समझता किस देश का विकास हो पाएगा आपका आप आप भी जानते हैं मैं गांव भारत साढ़े छः लाख गाँवों का देश है साढ़े छः लाख गांव इस देश में आज भी है और सेवनटी टू के आसपास पॉपुलेशन गाँव में रहती है अब आप इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने बड़े तादाद को इतने बड़े वर्ग को कैसे वंचित रख सकते हैं और फिर आप उनसे उम्मीद करें कि आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें वो तो नहीं कर पाएगा लेकिन चाहता है करना तो कहीं ना कहीं इसी इरादे से भारत सरकार ने इग्नू को स्थापित किया कि जो व्यक्ति पारंपरिक शिक्षा पद्धति से किसी किसी कारणवश कारण बहुत सारे हैं कोई एक विशेष कारण नहीं है नहीं। आर्थिक कारण आपका हो सकता है सामाजिक कारण आपका हो सकता भौगोलिक कारण आपका हो सकता है तो इन तीन चारों कारण से या गरीबी आप जो आर्थिक में आ जाता है लेकिन इन तीनों कारण से कोई व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रहता है तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ी विफलता है और कहीं कहीं इस देश में सबसे पहले शिक्षा का लोकतांत्रिक करने में निगनू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इग्नू ने उस व्यक्ति तक जो प्रथम नागरिक स्टूडियो में बैठा हूं आपका जो पिछले कई सालों से शांति बना रहा हूं ते तेरह साल से मैं लगातार आ रहा हूं नहीं? लेकिन आप लोग भी कहीं कहीं रूरल एरिया को इंपावर ही कर रहे हैं ये वो एरिया है जो राजस्थान का बहुत पिछड़ा, पिछड़ा हुआ इलाका है बहुत ट्राइबल बेल्ट्स आपकी हैं ग्रासियर बेल्ट आपकी है, लेकिन आज आपकी संस्था के कारण आपकी संस्था ने जो तलहटी जिसको आप लोग हम लोग शांतिवन कहते हैं यहाँ किसी ज़माने में कुछ भी नहीं था लेकिन आज चारों तरफ आप देखिए आप लोगों ने इसको अडोप्ट किया आप लोगों ने आप विकास की जो गति को आयाम दिया है वो निश्चित रूप से कहें कहीं आपकी विकास की गति से आपका नियर बाई जो रूरल एरिया है वो लोग इम्पावर हुए हैं और मैंने तेरह दस मैंने कहा कि मैं तेरह साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ मैंने वो नोटिस किया है डे वन से मैं आजू आपके गाँव में भी मैं जाने का प्रयास करता हूँ मैंने नोटिस किया है कि आप आप हमारी विकास की गति के कारण उनके जीवन में तब्दीली आई है वो लोग पढ़ना रहन अच्छा खाना अच्छा रहन चाल चलन चरित्र सब कुछ उनका बदला है निश्चित रूप से आपके यहाँ से रोजगार मिल रहा है लेकिन वो रोजगार लेना ही उनका केवल मकसद नहीं है आपके कार आपके द्वारा जो रोज़गार उनको दिया गया है उस रोजगार को वो अपने बच्चों को एजुकेशनली इम्पोज कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आप हमारी जैसे बने क्योंकि वो यहाँ से देख समझ कर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो नहीं कर पाए वो जिज्ञासा को अपनों बच्चों, बच्चों, बच्चों से करवा रहा है तो कहीं कहीं मैसेज गया और बहुत बड़े लेवल पर मैसेज गया मैंने तो मैंने कहा कि मैं दस बारह तेरह साल से देख रहा हूँ तो ये तब्दीली आई है और वो जिज्ञासा क्या डेवलप हुई एजुकेशन एजुकेशन शिक्षा के प्रति उनका रुझान हुआ आपको किसी भी फील्ड में जाना है यहाँ स्पिरिचुअलिटी में आपको अपना दखल करना है एम्पावर होना है साइंस में जाना किसी भी फील्ड में जाना लेकिन भैया एजुकेशन आपके पास एक ऐसा माध्यम है उसी के जरिए आपको वहाँ पहुँचना होगा अगर आप एजुकेशनल नहीं ले पाते तो मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा फील्ड होगा कि आप उस व्यक्ति को अटैच कर पाएंगे कमलेश मीणा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ग्रामीण परिवेश में किस तरह का सिचुएशन है और कैसे वो बच्चे जो है ग्रामीण के अब एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं वो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं चाहूँगा कि एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ जैसे कि ये डिस्टेंस एजुकेशन इग्नो चला रहा है काफ़ी समय से आपने बताया उनतीस तीस साल हो गए हैं और जैसे मैं कहता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन भी आजकल बताए जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ऑनलाइन एजुकेशन है क्या और कैसे कर सकते हैं जैसा कि डिस्टेंस एजुकेशन पहले सबसे पहले तो मैं कॉस्पोंडेंस एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन में थोड़ा सा मैं अंतर में कर दूँ मैं मेरे मधुबन चैनल के मार्फत मेरे सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि आज उन्नीस में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इस देश के अंदर क्रस्पोंडेंस पत्राचार बहुत बेसिक फर्क है आज भी हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन है डिस्टेंस और पत्राचार को एक ही मानते हैं और तीसरा कंसेप्ट आपने जो ऑनलाइन किया है, है वो बिल्कुल तीनों अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट हैं करस्पॉन्डेंस एजुकेशन आज की तारीख में इस देश में कहीं भी नहीं है नहीं। वो बहुत समय पहले बंद हो गई है और कंटेम्प्रेरी जिस पारंपरिक शिक्षा पद्धति जिसने आपने शिक्षा ली है मैंने शिक्षा ली है उस पद्धति से हम लोग आते हैं और हमारा बहुत बड़ा वर्ग आज भी पारंपरिक शिक्षा पद्धति से ही आगे बढ़ रहा है लेकिन दोनों के बीच का मिक्सअप दोनों के बीच का जो जिस्टम ने निकाला है वो है ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग करस्पॉन्डेंस में क्या होता है कि कभी भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है सारा कम्युनिकेशन पत्राचार के थ्रू होता है तो उसमें कई सारी अवगुण नोटिस करने में आया कि इसमें शायद चीज़ें नहीं हो पाती हैं कुछ जो रेलिवेंट एजुकेशन देना चाहिए था जिस लेवल का एजुकेशन जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहा है कहीं ओडीएल में ये चीज़ें कमी हो ओडीएल में कुछ पार्ट डेंस का होता है कुछ पार्ट कंटेम्प्रेरी का होता है दोनों को मिक्स करके ऑडियल बनाए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग तीसरा माध्यम जो जिसमें आपको रेगुलर क्यों मैंने कहा कि इस देश में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक और ज्योग्राफिक भौगोलिक कारण बड़ी अलग अलग कारण इस देश में डाइवर्सिटी वाला देश रहा है लेकिन डाइवर्सिटी इसलिए भी नहीं है कि यहाँ हजारों भाषाएं हैं, हजारों धर्म है इस तरह की है डाइवर्सिटी का मेन जो कंसेप्ट है जियोग्राफिकल स्टीजी बड़ी हालात बड़ी डिफरेंट है नॉर्थ ईस्ट में हालात बहुत अच्छे उनके हमारे हमसे बहुत डिफरेंस है हमारे हालात साउथ से बिल्कुल डिफरेंट है चारों अलग अलग तो उस हालात की वजह से भी आप कहें कहन अपने मूल अधिकारों से वंचित रह रहे हैं उस हालात की वजह से तो अब हर समय जैसे आपने मैंने यहाँ का उदाहरण दिया सिरोही जैसे आपका ट्राइबल एरिया बेल्ट है पहाड़ी इलाका है यहाँ मुमकिन नहीं है कि हर जगह हर तरह की तमाम सुविधाएँ उपलब्ध होगी ये मुमकिन नहीं है आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट भी चाहती है सरकार भी चाहती है सभी तरह लेकिन कुछ हालात जोग्राफिकल हालात ऐसे हैं कि बुरा मुमकिन नहीं है तो उस हालात को हम विजय पाएंगे सवाल पर हम काम करेंगे लेकिन इमिडेटली तो नहीं होगा समय धीरे धीरे होगा समझ, दीरे, चाहिए।, दीरे होगा। समझ चाहिए अब हो रहा है पचास साठ साल में कुछ हुआ है लेकिन इस बीच में पचास साठ साल की जो अवधि निकली है इसका मतलब हम मान के चले जाएं कि पचास साल तक हम हमारे लोग शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे वो नहीं तो उसी कंसेप्ट को इग्नो दूर करना चाहता है कि आप कंटेम्प्रेरी एजुकेशन आपके पास नहीं है आप जा नहीं सकते कोई बात नहीं हम आपके पास आएँगे इग्नू का लोगों है जन जन का विश्वविद्यालय द पीपल्स यूनिवर्सिटी क्योंकि हम आपके पास आएंगे स्टडी सेंटर के मार्फत आपको फैसिलिटेट करेंगे और तीसरा जो ऑनलाइन कंसेप्ट आपने बहा अभी इग्नू में केवल एक प्रोग्राम ऑनलाइन पर है ऑनलाइन इस इग्नू क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अभी ठीक है इंटरनेट की फैसिलिटी बढ़ी है दुनिया भर की तमाम सुविधाएं हमको मिल है लेकिन वो सुविधाएँ कहीं कहीं अभी भी बहुत लिमिटेड दायरे में है जैसे मैं अभी राजस्थान का उदाहरण दे दूँ मैं गुवाहाटी में पोस्टेड था गुवाहाटी राजस्थान राजस्थान बहुत फ़र्क है मुंबई राजस्थान में बहुत फ़र्क है चेन्नई राजस्थान में बहुत फ़र्क है जयपुर यहाँ आज भी हम हम हमारे हम हमने चाहा कि हम आई सी टी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इजाद कर इस्तेमाल करें ताकि लोगों को बेनिफिट मिले लेकिन भैया इजाद तो इस्तेमाल हम जब कर पाएंगे जब हमारे लोग उससे परिचित होंगे अब अब लोग अब इंटरनेट अब नहीं जानते हैं मतलब कोई भी आई के परीचित परीचित आयाम को परिचित नहीं है तो मैं समझता हूँ वो मुमकिन नहीं है तो लेकिन उस डे बाई डे हमारा जैसे लिटरेसी चल रहा है घरों से आईसीटी में लिटरेसी हमारी बढ़ रही है तो उससे उस आईटी फैमिली फ्रेंडली बढ़ रही है चीजों को लोग बाग कर रहे हैं और वो ज्यादा तीव्र गतिशील है, है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कमलेश मीना जी किस तरह से हम एजुकेशन को जो है लोगों के बीच में ला सकते हैं पीपल्स एजुकेशन आपने इसको एक अच्छा थीम बताया है कि जन जन का ये पढ़ाने के लिए विशेष रूप से ये संस्थान बनाया गया है तो और भी बहुत सारी बातें जानेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमार सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सब एक दिन बिक जाएगा माटी के मो जग में रह जाएंगे प्यारे फेरे भो एक दिन बिक जाएगा माटी के मो जग में रह जाएंगे प्यारे फेरे भो दिन बिग जाएगा को जग में रह जाएंगे ला ला ला ला ला ला ला ला, ला, ला, ला, ला, ला छाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए अनहोनी पथ में काटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार, तो यार मिलाए ये बिरहा ये पूरी तो पल की मजबूरी फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए करम धारा तो बहती है जा फिर दुनिया से गो एक दिन बिक जाएगा पाटी के जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को लाला ललदा का लाला सांवल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी परदे के पीछे बैठी सांवल गोरी थाम के तेरे मेरे मन की डोरी ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना छूटे और होने वाली है अब रहना है थोड़ी करम तम सर को दिन बिक जाएगा माटी के में जग नगले रहना के जा ला ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कमलेश मीणा जी से जो इग्नो से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से इस एजुकेशन फील्ड से अपनी सेवाएं दे रहे हैं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उनको कैसे शिक्षा से जुड़ना है ये बातें वो करते हैं और कर रहे हैं और उसमें किस तरह के परिवर्तन आए हैं किस तरह के चेंजेस आए हैं वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया अब हम जानेंगे कि अब इस इग्नो के माध्यम से करियर कैसे बनेगा वो थोड़ा सा हमारे युवाओं को ज़रूर बताएँ कमलेश मीणा जी जैसा कि मैंने बताया एक आज की तारीख में दो सौ सत्ताईस प्रोग्राम्स दो सौ प्रोग्राम यू जी डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेवल फोर्टी 40 35 सब्जेक्ट में पीजी हमारे पास है 14 में यूजी हमारे पास है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट तमाम प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं डी के के कंसेप्ट के माध्यम से पूरे देश भर में ही नहीं पूरे विश्व में हमारा नेटवर्क है और देश के 67 सेवन रीजनल सेंटर हैं राजस्थान में दो है जयपुर और जोधपुर और तैंतीस तैंतीस लर्नर सपोर्ट सेंटर जिसको हम बोलते हैं स्टडी सेंटर 55,000 एकेडमिक्स प्रोफेसरस हमारे साथ एसोसिएट्स हैं और 43 देश आउट ऑफ कंट्री देश 43 कंट्रीज़ में हमारे लर्नर स्टडी सेंटर पार्टनर्स इंस्टीट्यूट और पचपन स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया हमारे एजुकेशन दे रहे हैं आपने कहा कि कैरियर कौन कौन से प्रोग्राम से मैं सबसे पहले तो मैं हमेशा मेरे लर्नर्स को मैं लर्नर्स हम बोलते हैं स्टूडेंट हम नहीं बोलते हैं नहीं, नहीं। उन लर्नर्स को हम बताना चाहेंगे कि कोई भी प्रोग्राम बेकार नहीं होता कोई भी प्रोग्राम 100 प्रतिशत गारंटी नहीं देता यह आप पर डिपेंड करता है कि किस विधा में किस स्ट्रीम में किस सब्जेक्ट में आप कितना महारत हासिल करते हैं पहली चीज तो ये कंसेप्ट होता है हमारे युवाओं में बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि आज हम तो को ये सर कोई ऐसा प्रोग्राम बताइए सर जस्ट जट करने के बाद तुरंत हमको रोजगार मिल जाए ये थोड़ा सा गलत दे दे है हा, हा, हा, ये धारणा हमारे धारणा थोड़ा सा गलत, गलत है।, है।, है ऐसा कतई भी नहीं है कोई एक ऐसा प्रोग्राम आज तक डेवलप नहीं हुआ जिसको करने के तुरंत बाद आपको भैया आ जाइए आप नौकरी करें आप जब तक उस प्रोग्राम की लेवल की स्किल्स आपके अंदर ना ही होगा आपकी मास्टरी उस पर नहीं होगी मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रोग्राम आपको गारंटी नहीं दे लेकिन ये बात भी सच है जैसा कि हमने शुरू शुरू में कहा था कि एक केवल सिंपल एजुकेशन लेना अब मुनाफसब नहीं है और वो समय आधारित भी नहीं है बहुत सारे बदलाव दस पंद्रह बीस साल से हुए हैं इतना ज़्यादा चीज़ों का कंप्यूटर कंप्यूटर के आने से इंटरनेट के आने से चीज़ें बदली है। बदली लेकिन इस तो हमको भी बदलना होगा खुद को भी बदलना पड़ेगा हम चाहें कि हमने दस साल पहले की जो से एजुकेशन थी ऐसे ही लेते रहें तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आप एजुकेशन ले लिया ठीक है उसके अलावा कुछ अच्छी योग्यताएँ हैं जिनको फिलअप करना पड़ेगा कंप्यूटर आपको आना जरूरी है आज की तारीख में जिसको जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है जो आई से परिचित नहीं है मैं नहीं समझता कि वो अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा मैंने बहुत व्यक्ति देखे हैं बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जिन्होंने डबल डबल दो दो बार पी कर रखी है नेट कर रखी है कई सारे सब्जेक्ट में पी कर रखा है उसके बावजूद भी वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होने के कारण अपना परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये निश्चित रूप से ये है और वही इसी कमी को इग्नो फिलअप करता है कि आप किसी प्रोग्राम रेगुलर प्रोग्राम के साथ आप एक किसी प्रोग्राम कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ले रहे हैं उसके साथ साथ कोई भी प्रोफेशनल जो व्यवसाय आधारित एक प्रोग्राम या सर्टिफिकेट में आप दाखिला ले लीजिए ताकि आपके स्किल्स बढ़ जाए आज में कुछ समय थोड़ा सा कम है शायद इसलिए मैं कुछ उदाहरण देता हूँ एम ए मास्टर ऑफ आर्ट वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ प्रोग्राम्स इग इन्होंने लॉन्च किया पिछले साल इस देश में पहली यूनिवर्सिटी थी जो मास्टर ऑफ आर्ट वुमेन एंड जेंडर इश्यूज़ पर एक प्रोग्राम किया ये प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है ये प्रोग्राम में सोशियोलॉजी कल्चर एंड मीडिया स्टडीज और एमएसडब्ल्यू एस सोशल वर्क उन तीनों चारों सब्जेक्टों का समाहित इसमें किया गया एक प्रोग्राम करने से आपको चार पाँच जगह फील्ड ऑफ्सर मिलेगा आप एम एस सोशल वर्क में आप जा सकते हैं मीडिया लाइन में आप जा सकते हैं सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन में आप लोग जा सकते हैं तो एक प्रोग्राम के थ्रू चार पांच आपको ऑप्शन मिले इस तरह के प्रोग्राम हमको चाहिए अभी इसी सेशन से हमने एम ए टी एस मास्टर ऑफ आर्ट ट्रांसलेशन स्टडीज पी प्रोग्राम पहला शुरू किया अभी लॉन्च हुआ है अभी जनवरी दो से हमारे एडमिशन होंगे पहला तो यगनू समय आधारित प्रोग्राम इमिडियटली एडोप्ट करती है एम प्रोग्राम आज की तारीख में राज जयपुर में कहीं राजस्थान में नहीं है लेकिन स्कूल पूरे देश भर में चला रहा है अभी इस प्रोग्राम को ज़्यादा दिन नहीं हुए उसके बावजूद भी हमने समय आधारित एक एमएसडब्ल्यूसी काउंसलिंग वाला आज हम ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय हैं निश्चित रूप से यहाँ एक ऐसे प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है ऐसे एक स्किल्स मैनेजर की जरूरत पड़ती है जो लोगों को आप हमको काउंसिल कर सकें तो हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ है स्कूल्स में जरूरत पड़ है लेकिन कैसे उनको स्किल्स दिया जाएगा तो एम एस डब्ल्यू एम एस डब्ल्यू सी एम ए डब्ल्यू जी एस एम ए आर डी मास्टर ऑफ आर्ट रूरल डेवलपमेंट्स एम एस डब्ल्यू सोशल वर्क ये चार पांच जो प्रोग्राम मैंने नाम बताए वो ऐसे रोजगार प्रक प्रोग्राम है स्किल्स एक्स्ट्रा स्किल आपको देने वाले हैं तो निश्चित रूप से अब मैंने पहले भी कहा कि ये एम एस इसका मतलब भी नहीं नहीं आपको गारंटी मिलेगी लेकिन ये प्रोग्राम करने के बाद में आप दूसरों से हट दिखेंगे आपके पास दूसरा एक्स्ट्रा ऑनर हूनर ओनर वो हूनर होगा एक स्किल होगी तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा अब वो कितनी स्किल आपके पास है वो तो जब संस्था आपको लेती है तभी पता लगेगा लेकिन निश्चित रूप से उसका फ़ायदा आपको मिलता है तो हमारे पास समय आधारित प्रोग्राम है रोजगार प्रोग्राम प्रोग्र, प्रोग्र, प्रोग्र, रोजगार आधारित प्रोग्राम है जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिले और इस तरह के प्रोग्राम इग्नो पूरे देश भर में एज ए मिशन हम लोग काम करते हैं एज ए मिशन कोई पैसा कमाने के लिए इग्नो इस देश में नहीं है आम आदमी को कैसे एजुकेशनली एम्पावर किया जाए आम आदमी तक कैसे हायर एजुकेशन कम दामों में पहुंचे, वो उस मशीन के साथ इगन लगा हुआ है और आज की तारीख में बत्तीस लाख स्टूडेंट हमारे पास है कह कमलेश मीणा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एजुकेशन से जुड़कर हम अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं लेकिन हालाँकि वो बात नहीं है कि एक डिग्री आपके पास आ गया तो आपको ये नौकरी मिलेगा ये कहीं भी लिखा नहीं है और ये कहीं भी पॉसिबल भी नहीं है लेकिन एक बात हो सकता है कि डिग्री आपके पास है साथ साथ में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या स्किल जिसको बोलते हैं जिस जगह पर आपको जाना है जिस जगह पर आपको बैठना है जहाँ आपको काम करना है उसके सारे जो हुनर हैं वो आपके अंदर होना जरूरी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब आपको नौकरी पर रखना है फ़ायदा हो उस व्यक्ति का या फिर आप जो काम आपको दिया गया है वो आप पूरी तरह से कर रहे हो तो बहुत सारी बातें हैं इसमें लेकिन एक बात ये है कि जब आप स्किल्स समझ लेते हो सीख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है तबज्जु रहता है आप कहीं न कहीं अपने आप को सेट कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके कमलेश मीणा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बहुत ही शॉर्ट बहुत ही सार रूप में आपने जो सही बात बताया कि एजुकेशन के माध्यम से हम अपना करियर कैसे सकते हैं और इसके लिए किस तरह का प्रयास इग्नो की तरफ से हो रहा है वो भी आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जाते जाते मैं कहूंगा कि आप एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारी युवा साथियों को मैं सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का आभारी हूं आभारी हूं कि जिस तरह इन्होंने एजुकेशन लेवल में नहीं मैंने मैंने पता किया कि 18 विंग आप लोग चलाते हैं 18 विंगों में सबको इम्पावर करने का कार्य कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कार्य है आप दो तीन साल सालों से मैं देख रहा था कि आपको कम्युनिटी रेडियो की कमी थी चैनल की कमी महसूस हो रही थी कि आप हमारा मैसेज अब तक नहीं पहुँच पा रहा तो ये भी आप लोगों ने कर दिखाया मकसद कहीं कहीं ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज मिले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इम्पावर हो मैं इस संस्था के प्रति आप सबके प्रति बहुत बहुत आभारी हूं कि कभी कभी हमको लगता है कि तो इस देश में यह मिशन काम कर रहा है लेकिन एज ए स्परिचुअलिटी अध्यात्मिकता को कैसे के थ्रू कैसे इम्पावरमेंट पैदा किया जाए इस देश में नहीं पूरे विश्व में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुकाबले कोई दूसरी संस्था नहीं है और निश्चित रूप से हम लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मधुबन एफ एम के कार्यक्रम पीस ऑफ माइंड के कार्यक्रम या हमारे तमाम जो सेंटर आपके पूरे वर्ल्ड में आपके भी पूरे वर्ल्ड में सेंटर उनके मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और हमारा कंट्रीब्यूट के हमारी सोसाइटी के लिए कर पाएँ ये मेरे लिए मैसेज आप लोगों के हैं और नमस्कार थैंक यू नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद तो युवा साथियों आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है कि आप अपना करियर को बनाने में आपको सहायता मिलेगा इसीलिए हम ये कार्यक्रम करते हैं तो आप सभी अपना फ्यूचर अच्छा बनाएं अपना करियर बहुत ही ब्राइट बनाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो